तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के शब्द प्रमाण की चर्चा हम लोग कर रहे थे शब्द खंड में शब्द प्रमाण का लक्षण करते हुए अनम भट्ट जी ने बताया कि आप्यम तो शब्द आप्तवाक्य तो को शब्द कहा जाता है और आपत तो कहा जाता है यथार्थ वक्ता को और वाक्य कहा जाता है पद समूहों को और पद कहा जाता है अपने अर्थ को बताने की शक्ति से युक्त वर्ण समूह को वर्ण समूह है पद सार्थक वर्ण समूह का नाम पद है अर्थ ज्ञापन अनुकूल शक्ति संपन्न, वर्ण समूह पद कहलाएगा और पद समूह वाक्य कहलाएगा और ऐसा पद समूहात्मक वाक्य यदि यथार्थ वक्ता का है तो वो प्रमाण माना जाएगा शब्द प्रमाण कहेंगे उसे और अयथार्थ वक्ता का वाक्य यदि होगा तो वह प्रमाण नहीं होगा अप्रमाण कहा जाएगा इसलिए पद का लक्षण करते हुए कहा गया शक्तम पदम शक्ति संपन्न अर्थ को पद कहा जाता है शक्तम का अर्थ है शक्ति संपन्नम जैसे भक्त का अर्थ है भक्ति संपन्न भक्त भक्ति से युक्त ऐसे शक्ति से युक्त जो हैं कौन शक्ति से युक्त वर्ण समूह और शक्ति शब्द से लेना अर्थ ज्ञानानुकूल शक्ति तो अर्थ ज्ञानानुकूल शक्ति से युक्त वर्ण समूह ये शक्तम शब्द का अर्थ निकलेगा अर्थ ज्ञानानुकूल शक्ति से युक्त वर्ण समूह का नाम है पद और ऐसे पदों का समूह है वाक्य उदाहरण है गाम आनय इसमें कितने पद हैं पांच पद हैं गाम इसमें दो हुए हाँ गो अम और गो में भी वो करते हैं गम धातु से बनाते हैं गौ शब्द तो वहाँ भी दो निकलेंगे ना एक धातु और एक प्रत्यय और यदि गो का अर्थ गोत्व तो जाति मान व्यक्ति ही करते हैं खाली तो उस समय गो शब्द रूढ़ हो जाएगा और रूढ़ शब्द में युत्पत्ति नहीं होती धातु प्रत्यय होकर के नहीं बनता तो एक गो दूसरा अम और आदय में तीन आ नी और श्य अब ये जो है शक्तम पदम कहा ज्ञानानुकूल शक्ति से युक्त वर्ण समूह पद है तो शक्ति क्या है वो भी समझ में आना चाहिए ना शक्ति शब्द तो प्रयोग करते हैं लेकिन शक्ति पदार्थ क्या है तो शक्ति पदार्थ को बताने के लिए कहते हैं कि अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य ईश्वर संकेतः शक्ति ही इस पद से अयम अर्थ इस अर्थ का बोध यानी ज्ञान हो बोध यानी ज्ञान हो ऐसी जो ऐसा जो ईश्वर का संकेत है संकेत यानी इच्छा ये जो पद हैं यानी वर्ण समूह है वह घट ये जो वर्ण समूह है घकार आकार टकार आकार यह वर्ण समूह इस अर्थ का ज्ञापक बने यानी मान जो पदार्थ होता है जल धारण करने की शक्ति जिसमें है ऐसे अर्थ का ज्ञापक बने ज्ञान कराएं ये जो ईश्वर का संकेत है इच्छा है उसी इच्छा को संकेत को शक्ति कहा जाता है इसलिए कि मनुष्य का होगा तो फिर कोई मनुष्य समझेगा कि इच्छा करेगा कि घट शब्द से वो कम गुरु आदिमान पदार्थ का भान हो तो दूसरा दूसरे अर्थ की इच्छा करेगा तीसरा तीसरे मनुष्यों की इच्छा तो एक जैसी नहीं होती है ना अनेक इसकी जीव की अनेक जीव हैं अनेक जीवों की इच्छा भी अनेकों प्रकार की हो जाएगी तो विरोध होगा शक्ति का निर्धारण ही नहीं हो पाएगा हाँ और ईश्वर लेंगे तो ईश्वर एक है इनके आत्मा के अवंतर दो भेद है ना, ज्ञानाधिकरण आत्मा है और दो प्रकार का है सद्विधा जीवात्मा परमात्मा चेति, और परमात्मा है सर्वज्ञ विभू एक ही वो एक होने से उसकी इच्छा तो एक ही प्रकार की रहेगी वो तो एक वर्ण समूह में ये मानेगा कि यह वर्ण समूह इसका बोधक हो तो फिर एक वर्ण का एक समूह पद का एक ही अर्थ निकलना चाहिए अनेकार्थक पद तो एक व्यक्ति ऐसी इच्छा कर सकता है कि इस पद से इतने अर्थों का ज्ञान हो वो ईश्वर का ही संकेत है कि इस पद से ये अर्थ ज्ञात हो इस पद से दो अर्थ ज्ञात हो इस पद से तीन अर्थ ज्ञात हो उसे कहा जाएगा ईश्वर का संकेत यानी इच्छा रूप शक्ति थी, ऐसे ही हाँ हम्म हम्म तो उनमें भी ईश्वर तो सर्वत्र है ना व्यापक होने से तो जो व्यापक ईश्वर है वो तत्त भाषा के तत्त्व शब्दों के अर्थ तत्त शब्दों से ज्ञात हो ऐसी इच्छा करता है उसे वो ज्ञापन होता है ये कौन से जो अनादि शब्द आ रहे हैं पहले से प्रवाह से अनादि बीच में जो आते हैं वह आधुनिक जो शब्द हैं उनको माना जाएगा ईश्वर उनके भी मोबाइल इत्यादि शब्दों से एक चल ध्वनि यंत्र दुर्भाष यंत्र का ज्ञान हो ऐसा ईश्वर का अव्यक्त आ, संकल्प है संकेत हैं और वह व्यक्ति विशेष से अभिव्यक्त होता है प्रकट होता है क्योंकि ईश्वर को साधारण नौ कारणों में एक कारण के रूप में गिना है ना? इसलिए आधुनिक शब्दों में भी साधारण कारण के रूप में ईश्वर रहेगा ही ईश्वर की इच्छा भी कारण मानी गई है वो ईश्वर का संकेत है जो भी कार्य होता है उसके साधारण उसके प्रति साधारण नव कारण बनते हैं उनमें ईश्वर की इच्छा भी है।, है क्योंकि क्रोध लाना भी तो क्रोध भी तो एक ईश्वर का ही कार्य है ना ईश्वर ने ही बनाया है मन का विकार विशेष वो जब तक अपशब्द नहीं सुनेगा जिसके प्रति क्रोधित करना करना है सामने वाले को तो उस अपशब्दों का ये अर्थ हो जिससे कि वो अर्थ ज्ञान क्रोध उत्पन्न करें और फिर उसका जो प्रारब्ध भोगना है वह उस क्रोधादि के माध्यम से भोग लें पापात्मक प्रारब्ध इसके लिए ईश्वर का ही संकेत है वहां भी तो अस्मात्थ अयम अर्थो बोधब्य ईश्वर संकेतः शक्ति तो आगे हैं जो वाक्यार्थ ज्ञान है वो तो प्रमा कहलाती है वाक्य को कहा जाएगा शब्द प्रमाण आप तो वाक्य को और वाक्य क्या है ये सब बताया और शक्त वर्ण समूह को पद कहते ये भी बताया शक्त कहते हैं शक्ति मान को शक्ति क्या चीज़ है ये भी बताइए अब वाक्यार्थ ज्ञान में वाक्य रूप शब्द प्रमाण के सहयोगी जो हेत्वंतर है हैं जिनके रहने पर वाक्य अपने अर्थ का ज्ञान करा पाता है उन्हें बता रहे हैं अन्नम भट्ट जी वाक्यार्थ ज्ञाने हेतव तेषा लक्षणानि च वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक प्रकार से हो इसके लिए वाक्य के सहयोगी के रूप में जो बनते हैं कारण उनका लक्षण बताया जा रहा है तो पहले तो वे बताए गए कि ये तीन वाक्यार्थ ज्ञान में सहयोगी हैं हेतु है। पहला आकांक्षा तो आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु हेतु यानी सहकारी हेतु निमित्त कारण वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान सम्यक प्रकार से इनके रहने पर होता है इनमें पहला है आकांक्षा दूसरा है योग्यता तीसरा है सन्निधि ये है वाक्यार्थ ज्ञान के सहयोगियों का उद्देश्य ग्रंथ उद्देश्य किसको कहते हैं हा नाम मात्र हाँ, से परिचय उसे कहा जाता है उद्देश्य तो वाक्यर्थ ज्ञान के सहयोगियों का नाम मात्र से ये परिचय हुआ आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये तीन वाक्यार्थ ज्ञान के सहयोगी हैं। उसमें आकांक्षा किसको कहा जाएगा तो आकांक्षा का लक्षण है पदस्य पदांतर पद्तर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा ये आकांक्षा है पद से पदातरव्यतिरक प्रयुक्त अन्वय अनुभावक ये अनुभावकत्व रहेगा पद में पदस्य के साथ अनुमित करना पदस्य अनुभाव का तुम आकांक्षा आकांक्षा पद में रहेगी वो में रहने वाली आकांक्षा का क्या स्वरूप है तो जैसे धूम की वन्य में व्याप्ति रहती है अनवय व्याप्ति उसका क्या स्वरूप है वन्य तो नियत साहचर्य व्याप्ति है ना वही समानाधिकरण कहो या वही नियत साहचर्य को हो इसी को व्याप्ति कहेंगे धूम में ऐसे पद में आकांक्षा क्या है तो कहते हैं अनुभावकत्व यही आकांक्षा है पद में अन धर्म को ही आकांक्षा कहते हैं उसमें अनुभावकत्व क्यों आता है तो कहते इसलिए आता है कि पदान्तर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व तो जैसे गाम आनय ये वाक्य है तो गाम आनय इस वाक्य में गाम ये जो पद है गाम ये आनय इस पदांतर की पदांतर का प्रयोग जब तक नहीं करेंगे पदांतर व्यतिरेक व्यतिरेक का अर्थ होता है अभाव अन्वय का होता है भाव तो व्यतिरेक यानि अभाव तो पदांतर के व्यतिरेक से प्रयुक्त अर्थ लेगा पदांतरा भाव प्रयुक्त पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त का अर्थ निकलेगा पदांतर अभाव प्रयुक्त पदांतर के अभाव से प्रयुक्त यह विशेषण है अनुभावकत्व का अन्वय अनुभावकत्व अन्वय कहते हैं संबंध को अन्वय कहते हैं संबंध को तो इसमें गां जो पद है इस पद के अर्थ में पदार्थ में वो कर्मत्व तो बताया गया है द्वितीय विभक्ति के द्वारा कि वो कर्म है कौन गोत्जाति विशिष्ट गोपिंड गो? कर्म है किसका कर्म है ये कर्मत्व रूप जो संबंध बताया गया ये किसका कर्मत्व है क्या गा, गाय के गाय में कर्मत्व दर्शन क्रिया का है या ले जाना रूप क्रिया का है गमन क्रिया का है या लाने की क्रिया का है या बिठाने की क्रिया का है या खड़ा रखने की क्रिया का है क्या है किसका कर्मत्व है ये आकांक्षा बनी रहेगी ना तो ठीक से कर्मत्व का बोधको नहीं हो पाएगा अन्वय अनुभावक का मतलब अन्वय का ने संबंध का अनुभावक कहते निश्चय को तो गांव यह पद आपको ठीक से कर्मत्व संबंध का अनुभव नहीं करा पाएगा क्यों नहीं करा पा रहा है जब तक जिस क्रिया का कर्म है उस क्रिया के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होगा तो आनयन इस पदांतर के अभाव से व्यतिरिक्षण अभाव से प्रयुक्त गाम इस पद में जो कर्मत्व के ज्ञान का ज्ञान न कराने का एक प्रकार से वो है वो आने क्रिया आएगी तो बताएगा कि आनयन क्रिया का कर्मत्व गौ में है सामने वाला व्यक्ति मुझे गो कर्मक आनयन क्रिया में प्रवृत्त कर रहा है गाय कहीं गई कही हुई है उसको लाने के लिए कह रहा है गामानयक ये वाक्य सुन करके गोकर्मक आनयन क्रिया करो ऐसा मुझे सामने वाला प्रेरणा दे रहा है ऐसी प्रेरणा दे रहा है ये ज्ञान उसे कब होगा ये अनुभव कब होगा जब आनयन आनयो ये क्रियापद का प्रयोग होगा तो आनय इस पदांतर के अभाव से प्रयुक्त तो जो अन्वय अनुभावकत्व है किसमें गाम इस पद में अन्वय अनुभावकत्व का मतलब वाक्यार्थ ज्ञान अन्वय का वाक्यार्थ ज्ञान तो वाक्यर्थ ज्ञान अजनकत्व जो है वह आकांक्षा है अजनकत्व को ही आकांक्षा कहते हैं अनुभावकत्व है अनुभव अजनकत्व खाली गाम यह पद वाक्यार्थ का ज्ञान गो कर्मक आनयन क्रिया की प्रेरणा सामने वाला मुझे दे रहा है इत्याकारक वाक्यर्थ ज्ञान का उत्पन्न न हो पाना यह आकांक्षा है किसके बिना तो पदांतर के बिना तो पदांतर है आनयन पदांत ये पदांतर गांव इस पद की अपेक्षा भिन्न पद पदांतर कहलाएगा वो है आनयन क्रिया पद और आनयन इस क्रियापद के बिना गाम यह पद गाम आने इस वाक्यार्थ का ज्ञान कराने में असमर्थ है उसमें अनुभावकत्व है यानी ज्ञान अजनकत्व है ये ज्ञान अजनकत्व का ही नाम है आकांक्षा अनुभावकत्व का अर्थ हुआ ज्ञान अजनकत्व और उसी ज्ञान को कहा जाएगा आकांक्षा इसलिए गाम इस पद को आकांक्षा रहती है आनयन आदि क्रियापद की पदांतर की वाक्य में प्रयुक्त सभी पद साकांक्ष होते हैं उन्हें अपने अपने अर्थ का ज्ञान तो कराने का सामर्थ्य ईश्वर संकेत रूप वो प्राप्त है केवल स्वयं के पदार्थ का ज्ञान करा पाएंगे लेकिन वाक्यर्थ ज्ञान तो नहीं करा पाएंगे वाक्यार्थ ज्ञान में आवश्यकता होगी वाक्य में प्रयुक्त एक पद को पदांतर के अर्थ ज्ञान की भी कि पदांतर के अर्थ के साथ मेरे अर्थ का क्या संबंध है ये जानने की आकांक्षा रहेगी और ये सब समझ में आएगा तभी वाक्याथ ज्ञान हो पाएगा इसलिए कहते हैं ना कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम तो ये आकांक्षा रहती किसमें हैं अनुभाव तत्वरूप वाक्य में प्रयुक्त पदों में आकांक्षा होगी हाँ सभी पदों में जैसे गाम पद में आनयन पद की आकांक्षा हैं ऐसे आनयन पद भी खाली आनय इतना मात्र कहेंगे तो आकांक्षा रहेगी कि ये हमें ग्रंथ लाने के लिए कह रहे हैं या जल लाने के लिए कह रहे हैं या प्रसाद लाने के लिए कह रहे हैं या गाय लाने के लिए कह रहे हैं ये जिज्ञासा बनी रहेगी ना तो आनयन इस पद में गाम इस पदांतर के अभाव से प्रयुक्त जो वाक्यर्थ अनुभावकत्व अन्वय शब्द से लेना वाक्यार्थ को तो वाक्यार्थ ज्ञान अजनकत्व है अन्वय अनुभावकत्व का अर्थ है वाक्यार्थ ज्ञान अजनकत्व तो एक पद में पदांतर के अभाव से प्रयुक्त जो वाक्यार्थ ज्ञान अजनकत्व है वह उस पद में पदांतर विषयक आकांक्षा है ये ध्यान में आ न तो आकांक्षा दोनों पद एक दूसरे के साकांश है जब दोनों पद का प्रयोग होगा दोनों पदार्थों को ठीक से जानेंगे तो दोनों पदार्थों का परस्पर अन्वय रूप जो वाक्यार्थ है उसका ज्ञान होगा और यदि एक भी पदार्थ का ठीक से ज्ञान नहीं है तो फिर बाकी पदों नहीं वाक्यार्थ ज्ञान करा पाएंगे इसके लिए पदांतर के बिना एक पद का वाक्यार्थ ज्ञान उत्पन्न न कर पाना इसे आकांक्षा कहा जाता है यह आकांक्षा है तो के भी से और के तो अर्थ नहीं निकल पाएगा इसलिए दोनों में गाम को आने की आकांक्षा है आने को गाम की आकांक्षा है तो दो एक दूसरे में परस्पर आकांक्षा है परस्पर साकांक्ष होते हैं वाक्य में प्रयुक्त पद परस्पर साकांक्ष होते हैं ये जो आकांक्षा हैं ये भी मानी जाती है वाक्यार्थ ज्ञान की निमित्त सहयोगी कारण वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु बताया जा रहा है ना वाक्य एक मुख्य हेतु तो ही है इसके सहयोगी आकांक्षा भी है आकांक्षा है का मतलब वाक्यस्थ पदों का दूसरे पद के बिना वाक्यर्थ ज्ञान का जनक न बनना यही आकांक्षा है वाक्यर्थ ज्ञान उत्पन्न न कर पाना इसी का नाम आकांक्षा है न पदांतर व्यतिरेक लिखा है ना वो नहीं होगा ऐसा होता तो सीधे ही अन्नम भट्ट जी वैसा ही प्रयोग करते ना हाँ ये कहोगे पदस्य पदांतर प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व अन्वय भी रखना पड़ेगा ना अन्वय तो है वाक्यार्थ अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा तो जब पद को पदांतर से युक्त तो होता है वाक्यर्थ ज्ञान का वो ही बनता है तो वाक्यार्थ ज्ञान जनकत्व तो आएगा उसमें आकांक्षा नहीं मानी जाएगी आकांक्षा तो होती है अपेक्षा हेक्षा दिखानी पड़ेगी ना तब तो निराकांक्षा ही रहेगा जब पदांतर रहेगा तो निराकांक्ष होगा निराकांक्ष होगा तो वाक्यार्थ ज्ञान का फिर वो जनक बनता है इसलिए आकांक्षा दिखाने के लिए करना पड़ेगा कि पदांतर का अभाव और वो पदांतर का अभाव कब चला जाएगा पदांतर का अभाव रहेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान का जनक नहीं बन पाएगा और जब तब तक निराकांक्ष नहीं होगा वो निराकांक्ष होकर के ही आ, वाक्यार्थ ज्ञान का जनक होता है पदांतर का अभाव होगा तो साकांश रहेगा साकांश हैं तो अर्थ ज्ञान का जनक नहीं बनेगा निराकांश होगा तो अर्थ ज्ञान का जनक होगा निराकांश कब होगा पदांतर का अन्वय होगा पदांतर का प्रयोग होगा पदांतर का व्यतिरेक नहीं अपितु तो पदांतर का भाव होगा प्रयोग होगा तो निराकांश होगा तो फिर आकांक्षा कहाँ रही आकांक्षा का लक्षण है ना तो आकांक्षा के अभाव का निराकांक्ष का लक्षण हुआ उसकी आकांक्षा शांत तो हुई हाँ वाक्यार्थ ज्ञान तो होगा निराकांक्ष होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होता है कौन पदांदर, पदांदर वो तो सभी प, पद तो पद के बिना तो वाक्य ही नहीं है वो तो एक असाधारण कारण है पद समूह रूप वाक्य और उसमें से एक एक पद में जो पदांतर के न होने से आ, वाक्यार्थ ज्ञान का जनक न बन पाना ये आकांक्षा है और ये आकांक्षा की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक वह वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं करा पाएगा वाक्यार्थ अनुभव जनकत्व उसमें नहीं आएगा ये वाक्यर्थ अनुभव जनकत्व न आना ही आकांक्षा है उसी का नाम आकांक्षा तो निराकांश होता है तो निराकांक्ष पद ही वाक्यर्थ का जनक है और योग्यता क्या है आकांक्षा तो बताई पद में जो पदांतर व्यतिरिक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्व है वो है आकांक्षा और योग्यता क्या है तो कहते हैं अर्थाबाध योग्यता अर्थाबाधो योग्यता अबाध अर्थ यानी विषय तो जिस वाक्य जिस अर्थ का ज्ञापक वाक्य बन रहा है उस वाक्य उस अर्थ का प्रमाणांतर से बाध भी नहीं होना चाहिए तो ये मानी जाती है योग्यता अर्थाबाधो योग्यता अर्थ का अबाध अर्थ यानी विषय वाक्य अर्थ। जो वाक्यार्थ क्या है वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर अन्वय वो है वाक्यार्थ और उस अन्वय का यदि बाध होता है तो माना जाता है योग्यता रहित ये वाक्य है जैसे वन्निना ना क्या कर रहे हैं तो धूप बहुत पड़ रही है फसल सूख रही है किसान की तो किसान फसल को सींच रहा है तो सेचन किस से होता है जल से होता है लेकिन कहे वन ही ना सिंचती जले सिंचती वन ही न ये दो वाक्य हैं उसमें से जले न सिंचेती ये योग्यता युक्त वाक्य है जल से सेचन का बाद नहीं है अबाध है तो अर्थाबाध हो यह योग्यता है इस वाक्य में और वन्नी सिंचेती इस वाक्य में वनिकरणक सेचन ये बाधित हो तो फसल ही जल जाएगी सिंचने के लिए आग लगा दें तो वो हरी भरी होगी कि जल जाएगी तो जली जाएगी ना तो ये अयोग्यता हुई तो योग्यता भी एक कारण है वाक्य अर्थ ज्ञान का इसलिए वनिना सिंचती इसमें वो आकांक्षा तो है लेकिन योग्यता नहीं है इसलिए वह भी वाक्य प्रमाण नहीं माना जाएगा और इस वाक्य का अर्थ ज्ञान प्रमा नहीं माना जाएगा वन्यकर्णक सेचन ये जो है अप्रमाण है अप्रमा है प्रमाण नहीं है क्योंकि इसका अर्थ बाधित होता है तो अर्थाबाधो योग्यता योग्यता बताई है तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बात तो तो तो तो है क्यों नहीं राम को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा बुद्धिमान है तो बुद्धिमत्ता के निश्चायक जो होते हैं बुद्धिमान को तो तात्कालिक प्रत्युत्पन्न मती रहता है ना वो जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दे रहा है यदि अचूक उत्तर दे रहा है तो बुद्धिमान नहीं तो बिहार में टॉप किया था ना एक व्यक्ति ने पिछले वर्ष बारहवीं में और उसको कहा, का, कहा कि तुम अपने विद्यालय का स्पेलिंग लिखो बारहवीं के टॉपर को कोई नहीं लिखने आया वो टॉपर था हो तो अभी जेल में है तो जो जांच टीम ने उसकी बुद्धिमत्ता का निर्धारण किया ना यदि बुद्धिमान होता तो वो हो जाता उसको जो है सम्मानित तो और करती सरकार <ATto reinforcement> है क्या किसके कौन सा वाक्य कह रहा है तो रहा हाँ रहा है? <chapters> कौन सा कहा यानी कहा वाक्यार्थ ज्ञाने वाक्यार्थ का मतलब आप तो वाक्यार्थ ज्ञाने हाँ तो दोनों प्रकार के वाक्यार्थ ज्ञान में ये तीनों कारण होंगे उसमें से जो गलत कह रहा है वो गलत सिद्ध हो जाएगा उसमें योग्यता नहीं रहेगी इसलिए वो वाक्यार्थ प्रमाण ही माना जाएगा वाक्यार्थ ज्ञान अप्रमाण माना जाएगा वाक्य को जो है मिथ्या मिथ्याभिमान जैसा है वह भ्रम ही कहलाता है वो भ्रम है तब तक तो जैसे जब तक स्वप्न है तब तक तो जो है फुटपाथ पे सोने वाला भी राजा का स्वप्न देख रहा है तो राजा ही है लेकिन वो स्वप्न में राजा है ऐसे अभी योग्यता सिद्ध होने तक वो बुद्धिमान है का मतलब स्वप्न में बुद्धिमान है ये होगा ना